بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر उषं تلاها والنهار वोल جلاها والليل वन हरिद्ल والسماء وما मदन अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है सूरज और उसकी धूप की कसम और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है और दिन की कसम जबकि वो सूरज को स्पष्ट कर देता है और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांक लेती है और आसमान की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे स्थापित किया और जमीन की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे बिछाया और मानवीय आत्मा की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे ठीक ठाक किया फिर उसकी बुराई और परेज उसके दिल में डाल दी यकीनन सफलता पा गया वो जिसने आत्मा को विशुद्ध एवं विकसित किया और असफल हुआ वो जिसने उसको दबा दिया समुद्र ने अपनी सरकशी के कारण जुठलाया जब उस कौम का सबसे ज्यादा अभागा व्यक्ति बिफर कर उठा तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा कि सावधान अल्लाह की ऊटनी को हाथ न लगाना और उसके पानी पीने में बाधक न होना मगर उन्होंने उसकी बात को झूठा ठहराया और ऊटनी को मार डाला आखिरकार उनके गुनाह के बदले में उनके रब ने उन पर ऐसी तबाही डाली कि एक साथ सबको मिट्टी में मिला दिया और उसे अपने इस कर्म के किसी बुरे परिणाम का कोई भय नहीं है